शायद वर्ष लगे दो वर्ष लगे जब मैं लौटूं, तो तुम उत्तरदायी हो गए अनाज के जो मैंने तुम्हें दिया इसे सुरक्षित वापस लौटाना जरूरी है ये दायित्व तो सोप के वो सम्राट तीर्थ यात्रा पर चला गया बड़े लड़के ने सोचा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 उसके कंकर पत्थर दूर किए उस पर घास पात उगता था उसे फेंकवाया उसमें पुराने पौधों की जड़े थी उनको दूर किया और जब भूमि तैयार हो गई तो उसने वो अनाज उसमें बो दिया कोई तीन वर्ष बाद पिता वापस लौटा बड़े लड़के ने तिजोड़ी खोल के बता दी वहा राह का ढेर था और कुछ भी नहीं पिता ने कहा मैंने तुम्हें जीवित दान्य दिए थे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 दूसरे युवक से पूछा कहाँ है दाने वो उस पथरीली जमीन पर ले गया जहाँ उसने दाने फेंकवा दिए थे वहां न तो कोई पौधे पैदा हुए थे न कोई फसल आई थी और न ही इन तीन वर्षों में वो कभी देखने गया था कि वहां वहाँ तो घास पात खड़ा हुआ था वहां तो जंगल था उसके पिता ने पूछा कहाँ है दाने उसमें कहा मैंने तो बो दिए थे उसके बाद मुझे कोई भी पता नहीं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 वे दाने सड़ गए होंगे दब गए होंगे उनमें अंकुर भी नहीं आए होंगे और हो सकता है अंकुर भी आए हों तो उनकी जड़े न पहुंच सकी होंगी जमीन तक पत्थरों ने रोक ली होंगी हो सकता है उनकी जड़े भी पहुंच गई हों तो वे घास पात में कहा खो गए होंगे किसको क्या पता था न उनकी पहले से भूमि तैयार की गई और न पीछे उनकी कोई रक्षा की थी उसके पिता ने कहा राज्य तुझे भी देने में मैं असमर्थ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 मृत्यु के साथ उसके हजार गुना वो परमात्मा को वापस कर देते जो आदमी जन्म के साथ जो कुछ लेके आता है मृत्यु के समय अगर हजार गुना वापस करने के लिए उसकी तैयारी नहीं है तो वो समझ ले कि उसके जीवन में कोई सार्थकता का कोई कृतार्थता का कोई आनंद का है विकास नहीं होगा और वो समझ ले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 इससे बड़ी और कोई अस्मिता इससे बड़ा और कोई दम नहीं है सुखरात बूढ़ा हो गया था कुछ लोगों ने आके सुखरात को कहा, कहाथेंस के लोग कहते हैं सुखरात महाज्ञानी है और ज्ञानी है क्या ये सच है सुखरात से लोगों ने पूछा सुखरात ने कहा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 क्यों आ जाती है मृत्यु क्या जानते है? क्यों चलती है श्वासें और क्यों बंद हो जाती है क्या जानते है? क्यों से हम हमारे होने की अर्थवत्ता और प्रयोजन क्या है क्या जानते है जो घर के द्वार पर पौधा लगा है वृक्ष लगा है वो भी क्यों है आकाश में जो बादल उठते हैं वर्षा करते हैं सूरज उगता है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 अगर कोई आदमी जानता है कि ठीक क्या है तो क्या ये संभव है कि वो गलत कर सके नहीं ये असंभव है जो ठीक को जानता है वो गलत को नहीं कर सकता लेकिन हम ठीक को जानते हैं और गलत को करते हैं एक किस बात की सूचना और खबर ये इस बात की सूचना है कि हमारा जानना धोखे का है झूठा है शब्दों का है सत्य का नहीं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 कोई भेद कोई अंतर है कोई भी अंतर नहीं है जो स्मृति इतिहास याद करती है वही